ना वो सहनो नो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्त मिषा वह ओ शाति शांति छोज्य उपनिषद की 31वीं कक्षा चंदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठकों देख रहे थे जिसमें 11 खंड तक पीछे हमने पूरा किया और देवयान पित्रयान ये मार्ग उनके बारे में पीछे वर्णन हुआ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 सत्य तो इनका नाम था और कुलुष के पुत्र थे तीसरे इंद्रद्युमो भल्लवे इंद्रद्युम इनका नाम था और भालवे भल्लव इनका वंश होगा तो भल्लवे उस वंश में उस वंश वाला इंद्रद्युम्न जन शारकर जन ये इस व्यक्ति का नाम था तीसरे का चौथे का और शारकरक्ष शर्कराक्ष का पुत्र था वो शारकराक्ष पांचवें बुडिल आश्वतराश्वि बुडिल इनका नाम था और अश्वतराश्व ये नाम नाम है इनके पिता का उससे आश्वतराश्वि इनके पुत्र थे ये तो ते हईते महाशाला महाश्रोतिया समेत्य मीमांसान चक्रु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 बड़े, बड़े बड़े विद्वान थे वेद के विद्वान थे शास्त्रों के विद्वान थे तो महाशाला शब्द यहां पर पाठशाला बड़ी बड़ी पाठशालाओं वाले चूंकि महाश्रोत्रीय थे तो इनकी पाठशालाएं भी अपेक्षाकृत औरों की अपेक्षा बड़ी बड़ी होंगी उस अर्थ में यहाँ पर लिया है छत्र आदय है शालायाम एक सूत्र है अष्टाधी में उसके उसका अर्थ में वहाँ भी महाशाला शब्द तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन शाला शब्द अंत में वहाँ बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और वहाँ पर प्रथम में टिप्पणी भी दी हुई है इस बात की कि छांदोग्य में जो ये उदाहरण दिया है उन्होंने तो बोले कि यहाँ पर महाशाला का मतलब बड़ी पाठशाला है, पदईक देश को हटा करके एक पदय देश से भी उस पूरे पद का ग्रहण हो जाता है उस न्याय से पाठशाला की जगह शाला केवल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 तो उनको मैं ये पूरी पूरी तरह से तो बता नहीं सकूंगा उस पर अपने को पूरा विश्वास नहीं था पूरा पहुंचे नहीं थे और तो मैं इनको बता तो नहीं पाऊंगा प्रसिद्धि तो हो गई है प्रसिद्धि तो हो जाती है वैसे भी तो लेकिन मन में खुद को संतोष नहीं था तो मैं इनको बता नहीं पाऊंगा ये मन में आशंका उनके आई तो सोचा क्या करें तो तेभ्य होना सर्वम एव प्रतिपद तो इनको पूरी तरह से मैं प्रतिपादन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 बचपन से हम सुनते हैं लेकिन अंदर बैठ जाना नहीं कि परमात्मा है और ऐसा है ये लंबे समय बाद में होता है नहीं तो संदेह बने रहते हैं चिंतन मनन करने से अनुमान करने से शब्द से एक सीमा तक काफी हद तक सुलझते भी हैं लेकिन फिर भी कुछ, न कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आशंका देर तक दशकों तक बनी रहती खूब अच्छी पुराने पुराने साधकों को भी आप देखेंगे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 यम म कैके सम्रति इम आत्मा नैश्वानरम तो बोले आप सब आदर पूर्वक उनको कहा कि जो कई के कैके हैं उस देश के राजा जो हैं कहके के, के राजा हैं अश्वपति प्रसिद्ध है अश्वपति उनके राजा और बड़ी कथा भी सुनाई जाती है प्रवचनों में भी बहुत इनका वचन उद्धत किया जाता है अशुपति का बहुत बड़ी घोषणा सुनते हैं प्रवचनों में वो यही प्रसंग में है तो बोले वो इस समय में वैश्वानर आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं वो इसी में लगे हुए हैं तो तम हंता अभ्यागछा मई थी तो हम सब उसके पास चलते हैं तो तमह अभ्याच मुह उसके पास पहुंच भी गए ये भी साथ में होली अब देखिए राजा थे ये राजा थे क्षत्रिय थे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 अपनी प्रशंसा कर रहा है कि मेरे राज्य में ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं है मेरा राज्य इतना अच्छा है केवल प्रशंसा के रूप में कह रहा है एक क्या प्रयोजन है इसका यहां करने का तो कह रहा रहे यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मी मैं एक यज्ञ करने वाला हूं बड़ा यावत वत एक एक, एक अस्मई ऋत्विजय धर्म दास्यामी उसमें जो मैं एक एक ऋत्विक को एक एक ब्राह्मण को जो दक्षिणा देऊंगा धन देऊंगा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 हो सकता है राजा ने सोचा मैं कुछ चर्चा करूंगा इनसे और कुछ इन विद्वानों के बीच में चर्चा होगी आज मेरे घर पे मेरे महल में ही ये सब आज गए हैं पूरा आदर सम्मान दिखाते हुए ये सारी बात हुई आगे तो ये जो बाकी थे यानी ये छह जने थे ये बोले ते होचुर ये न हईव अर्थ है न पुरुषश्चरेत तम हईव वधेत आत्मान इम वैश्वानरम संप्रति अध्ययी तमेव नो ब्रूही तो ये न ही एव अर्थे न जिस प्रयोजन से पुरुष गति करता यानी आता है किसी के पास में कुछ प्रयोजन लेकर के ही आता है तो जिस प्रयोजन से आया है वो प्रयोजन पूरा होना चाहिए कई बार ऐसे कहीं जाते हैं चर्चा करते हैं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 अगला व्यक्ति कुछ चर्चा चला देता है दूसरी दूसरी है वो शिष्टाचार वह कुछ बोल नहीं पाते चलती रहती है समय जाता जाता है उसको लगता ही नहीं कि मैं कब कहूँ अंत में फिर थोड़ा जाने का समय हो गया तो छोटी मोटी जल्दी से करके वो हो नहीं पाती तो ये एक शिष्टाचार का विषय बन जाता है हम थोड़ी सी एक प्रारंभिक औपचारिक शिष्टाचार की बात स्वास्थ्य लाभ कुशलता कुशल क्षेम पूछने के बाद में मूल बात को पहले कर ले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 थोड़ा सहज हो जाए सामान्य हो जाए उस जगह की परिस्थिति के अनुकूल हो जाए सब तरफ से निश्चिंत रहे और अब चर्चा के लिए बैठते तो इन्होंने उस समय नहीं बताया इनको कहा कि ठीक है आप रुकिए, आराम कीजिए आपसे कल बात करेंगे धैर्यपूर्वक उनको भी जल्दी नहीं थी तो वो कहे कि जी हमारी शाम कोई गाड़ी है तो वापस जाते अभी इतना सा समय है हमारे पास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 समित पानी हो करके समिधा को लेकर के और उनके पास पहुंचे ये वो उस समय में प्रतीक था श्रद्धा पूर्वक जाने का जैसे आजकल हम कुछ पुष्प माला लेकर के जाए फल कंद कुछ लेकर के जाए खाने के लिए सूखे में वे कुछ चीजें आदर से लेकर के जाते हैं श्रद्धा से तो उस समय में प्रतीक था तीन संविधाएं लेकर के जाते थे संविधाओं को हाथ में रख करके जाते थे जो हम आपके जानना चाहते हैं विशेष उद्देश्य से आए हैं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 उनको पता है कि ये बड़े बड़े विद्वान है महाश्रोत्रियो शु, बता भी तो उपनयन नहीं कर रहा हूँ हैं। आये विद्या वाली बात है समान रूप से कि मैं दे रहा हूँ मैं भी इनसे कुछ सीख सकता हूँ विद्या के बदले विद्या कुछ है मेरे को भी बहुत कुछ इनसे सीखने के लायक है इस विषय में मैं इनको बता रहा हूँ मैंने इस विषय में विशेष अध्ययन किया अनुसंधान किया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 केवल द्विलोक को ही ब्रह्म मानता हो ऐसा नहीं समझना चाहिए यहां पर यह सारी प्रतीकात्मक भाषा है नहीं तो कई जने इसका यह अर्थ लेते हैं कि ये महाश्रोत्रीय पढ़ाने वाले उपमन्यु औपमन्यवा ये द्विलोक को द्विलोक का मतलब है तीसरा लोक पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्विलोक, जिसमें सूर्य आदि रहते हैं वो स्थान उस स्थान को ही परमात्मा मानता है।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 क्योंकि जिस तरह के ये व्यक्ति हैं जिस तरह की गंभीर चर्चा करना चाहते हैं उसको हम इतने हल्के से नहीं ले सकते इन शब्दों को देखकर। करके तो अपमन्यव कम आत्मान उपास्य ही थी तो कहा दिवम ये वह मैं दिव को ही दिव को ही मानता हूं जब उत्तर दिया अब इस, इसके प्रत्युत्तर में फिर अशुपति उनको बोल रहे हैं बोले तो ऐश सुतेजा आत्मा वैश्वान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 है, आसुत है है, मतलब ये तरह तरह के सवन हो रहे हैं यज्ञ हो रहे हैं जो जो होता है, ये ये तुम्हारे कुल में जो ये दिखाई दे रहा है इतना सारा पहले से जानता होगा हो जो यहां लिखा हुआ नहीं है तुम्हारे कुल में जो ये सारा दिखाई दे रहा है ये इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम सुतेजा आत्म की परमात्मा की उपासना करते हो उस सुतेजा नाम के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 या एतम एवं आत्मानम वैश्वानरम उपासते जो इस वैश्वनर आत्मा को इस रूप में उपासना करता है तो साथ में यह भी संकेत हो गया कि ये औपमान्य ये ना समझे प्राचीनशाल ये ना समझे कि मैं ही ऐसा कर रहा हूं और मेरे को ही हो रहा है और अन्य भी कोई ये ना समझे कि उसको ऐसा हुआ था तो सामान्य रूप से बात कही कि, कि जो भी इस ढंग से उपासना करेगा उसको ये, ये चीजें आएंगी ये चीजें प्राप्त होंगी किसी को भी है, कोई भी करेगा सबको होगी ये आगे कहा मूर्धा तू ऐसा आत्मा नीति हो बोले तुम जिस दिव की उपासना करते हो ये तो उस ब्रह्म की मूर्धा है सिर है मात्र केवल सिर की उपासना कर रहे हो तुम तो, उसके एक भाग की उपासना कर रहे हो अभी शरीर में घटा करके बताएंगे सब जगह का तो शरीर का मतलब वो सीधे सीधे नहीं है कि ये द्यू परमात्मा का सिर ही है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 तो मूर्धा तू ऐसा आत्मना इति हो चाहिए तो आत्मा की उस ब्रह्म वैश्वान परमात्मा की आत्मा की केवल मूर्धा है और आगे कहते हैं सावधान करते हुए मूर्धाते व्यपतिष्यत मामना आगमिष्य अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाती निंदा है एक तरह की तुम आए हो अच्छा किया अगर तुम नहीं आते और वही संतुष्ट रह जाते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 और नए वाले अरे ये तो बाद का है नया है उसको ऐसे ही कर हैं लेकिन एक सामान्य रूप से प्राचीन वाले को योग्य माना जाता है इस दृष्टि से पुराना है तो कहा है प्राचीन योग योग्यों में भी जो तुम प्राच, प्राचीनों में जो तुम योग्य हो तो कम तुम तो आत्मा न उपास्य ही थी आप किस आत्मा की उपासना करते हैं वो बोला आदित्य भगवो राजन नीति हो मैं आदित्य की उपासना करता हूँ अब द्व्युलोक का जो देवता है वो सूर्य अब बोले आदित्य की मैं उपासना करता हूँ आत्मा के रूप में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 वो बिल्कुल तैयार रहती है रेडी रहती है जैसे हवा, युद्ध होता है तो वायुयान और हेलीकॉप्टर और ये हर समय तैयार रहते हैं कभी भी जाना पड़ता तो उनके लिए खड़े ही रहते हैं भले ही दिन भर खड़े रहे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और इनके जो भी है हर समय तैयार रहते हैं तो ये एक श्रेष्ठता का देखो आपके लिए हर समय तैयार खड़े प्रवृतो अश्वतरी दासी निष्को तो सी भी हैं तुम्हारे पास में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 कुछ चीजें बोले ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है मकान ठीक नहीं है बिस्तर ठीक नहीं है भोजन ठीक नहीं है पानी व्यवस्था ठीक नहीं, नहीं है बेटे ठीक नहीं है बेटी ठीक नहीं है ऐसे ऐसे अप्रियता दिखाई देती है ना घरों में बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी और एक ऐसा परिवार हो घर हो जैसे हर चीज अच्छी दिखाई दे बिस्तर भी, भी बहुत अच्छा है पात्र भी बहुत अच्छे है शौचालय स्नाना भी बहुत अच्छे हैं पशु भी अच्छे हैं नौकर भी अच्छे है ये जो प्रियता देखता है वो श्रेष्ठता को बता रहा संपन्नता को बता रहे तो बोले इसी तरह से अति अन्नम पश्यसी प्रियम पश्यती प्रियम भवतीयस्य से ब्रह्मवर्चसम कुले या एतम एवं आत्मानम वैश्वान रम बिल्कुल वही बात है तुम उस किसी के भी ऐसा होता है और यदि तुम तो मेरे पास नहीं आते आ, आगे कहा चक्षुष तू एत आत्माना इति हो और तुम जिसकी उपासना कर रहे हो सूर्य की ब्रह्म के रूप में वो ब्रह्म का केवल चक्षु है ये एक भाग को बताया जा रहा है जैसे पीछे मूर्धा को बताया चक्षु को कहा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 ओ सभी को साधारणिवाद है ओम